श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद ब्यासी पंद्रह जून अट्ठारह सौ चौरासी ब्राह्म समाज और कामनी कांचन प्रताप महाराज जो लोग आपके पास आते हैं क्या क्रमशः उनकी उन्नति हो रही है श्री रामकृष्ण मैं कहता हूँ संसार करने में दोष क्या है परंतु संसार में दासी की तरह रहो दासी अपने मालिक के मकान को कहती है हमारा मकान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 बिलायत के बाद फिर होने लगी एक भक्त ने कहा महाराज आजकल बिलायत के विद्वान लोग सुना है ईश्वर का अस्तित्व तो नहीं मानते प्रताप मुँह से चाहे वे कुछ भी कहें पर यह मुझे विश्वास नहीं होता कि उनमें कोई सच्चा नास्तिक है इस संसार की घटनाओं के पीछे एक कोई महान शक्ति है यह बात बहुतों को माननी पड़ती है श्री राम के तो बस हो गया शक्ति तो मानते हैं न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 और उनके घर की स्त्रियॉँ आपके दर्शनों के लिए आएंगी आपको वहाँ ना पाकर संभव है वे दुखित हो वहाँ से लौट जाएं। केशव को शरीर छोड़े कई महीने हो गए हैं उनके वृद्धा माता और घर की स्त्रियॉँ श्री रामकृष्ण को बहुत दिनों से न देखने के कारण आज दक्षिणेश्वर में उनके दर्शन करने जाएंगी श्री राम कृष्ण मली मल्लिक से ठहरो बाबू एक तो मेरी आँख नहीं लगी जल्दबाजी इतनी न कर सकूंगा। वे गई हैं तो क्या किया जाए वहाँ वे लोग बगीचे में टहलेंगे, आनंद मनाएंगे। कुछ देर विश्राम करके श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर चले जाते समय सुरेंद्र की कल्याण कामना करते हैं सब कमरों में एक एक बार जाते हैं और मृदु से नामोच्चारण कर रहे हैं कुछ अधूरा न रखेंगे इसलिए खड़े हुए कह रहे हैं मैंने उस समय पूड़ी नहीं खाई थोड़ी सी ले आओ बिल्कुल जरा ही लेकर खा रहे हैं और कह रहे हैं इसके बहुत से अर्थ हैं पूड़ी नहीं खाई यह याद आएगा तो फिर आने की इच्छा होगी सब हंसते हैं मड़ी मलिक अच्छा तो था हम लोग भी आते भक्त मंडली हंस रही है